باغبان لندن شہر کے شورو گل سے پانچ کوز دور ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جو بہت ہریالہ اور خوبصورت تھا جہاں بڑے بڑے رئیسوں نوابوں اور وزیروں نے گرمیوں میں رہائش کے لیے حویلیاں بنائی تھی یہ کہانی ان میں سے سب سے مشہور حویلی کے متعلق ہے جو اتنی خوبصورت تھی کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جہاں باغبان لارسن باغ کی کٹائی چھٹائی کرتا بہت ہی باریکی سے باغبانی کے لیے اس کے بے انتہائی جنون نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ کچھ نایا پھول ان پتھریلی ڈنڈیوں کے گرد اگیں اور پتھر کی دیواروں کو ڈھاکیں بہت ہی لذیذ پھل اگتے گچھوں میں انشان سے کھڑے درختوں پر اور بہترین سبزیاں اگتیں اس پھیلے ہوئے کچن گارڈن میں اور کچھ نایاب پودے اس بیش قیمتی گرین ہاؤس کی رونق افزا کرتے تھے یہ حویلی قدرتی خوبصورتی کی انتہا تھی اور اس کے مالکوں کو اس پر ناز تھا وہ ہر گرمیاں باقاعدہ اس ریاست میں تشریف لاتے ہماری ریاست کتنی سندر ہے او اس کی نگہبانی کے لیے ہمیں کتنی مشقت کرنی پڑتی ہے پر یہ محنت لازمی ہے آخر اس ریاست سے ہمارے خاندان کا نام وابستہ ہے جو بھی ہم کرتے ہیں وہ اس کے مقابلے بہت گم ہے ریاست हमें अता है यो लॉर्डशिप हुजूर आपका استقبال है कैसे हो लॉरसन इस साल तुम हमारे लिए क्या लेकर आए हो हुजूर मैं हिंदुस्तानी आमों की काश्तकारी करीब 5 सालों से करता रहा ہوں इस फल کو एक खास किस्म की मिट्टी और سیچنے के लिए خاص तरीकों की जरूरत होती है मैं इसे उगाने के अच्छे से अच्छे तरीकों के बारे में सीखता रहा ہوں बहुत हो गया लार्सन, क्या हमें फसल मिली है ओ, हाँ, पीस हैद है मैं सबसे बेहतरीन आपके लिए तोड़ कर लाया हूँ, मैंने उन्हें अपने हाथ से तोड़ा है माकुल शक्ल और मुनासिब सिफतों वाले आम काश तुमने हाथ भी धोए होते लारसन ओह माफ कीजिएगा मैं अभी भी फ्रांसीसी आई इन नई मूल्यों को खोद रहा था तो ओ... देखो तुम्हें उन्हें पहले ही काट लेना चाहिए था लासन आ, मुझे माफ करिएगा मोहतरमा मैं आ... बस हाथ धो कराओ क्या ये अच्छे हैं हुजूर मोहतरमा ये काफी अच्छे हैं हुजूर हिज लॉर्डशिप लॉर्ड कॉर्नवाल आपसे मुलाकात के मुंतजिर हैं ओ उन्हें अंदर भेजो मैं पहले ही اندر आ चुका हूँ दोस्त कैसे हो तुम से मिलकर बहुत अच्छा लगा क्या ये हिन्दुस्तानी आम है खैर خیر ये बहुत ही लज़ीज़ हैं इतने अच्छे आम मैंने पहले कभी नहीं खाए थे आप हिन्दुस्तान कब गए थे हज़ूर ये भारत से नहीं है लारसन ने उन्हें यहीं हमारे रियासत में उगाया है लारसन तुम्हारे हाथों में करिशमा है लार्सन, क्या तुम्हें बाग में कोई काम नहीं है? ओ, हाँ महोदरमा, मेरी मूलिया. वैसे मैं आपको बता दूं कि वो तुम बाग में जा सकते हो, लार्सन. ओह, मैं आपको बता दूं, इस तरह से इस रियासत की निगेबानी बहुत थका देती है. ओह, मैं इतनी थक जाती हूँ, क्या बताऊँ? खैर, मैं आ जाया हूँ उम्मीद है आप इसमें शिरकत करेंगे। ये हमारी खुशकिस्मती होगी लॉर्ड कॉनवॉल। हम वहां आएंगे। क्या मैं कुछ आम ले जा सकता हूँ? लार्सन सच मुझ बहुत माहिर है। ये लार्सन ही नहीं बल्कि इस जमीन पर हमारे बाप दादाओं की बरकत है। तुम जितने चाहे आम ले जाओ। मैं वक्त उन्हें तुम्हा� अगली रात लॉर्ड और उनकी पत्नी डॉट कॉर्नवाल के घर गए वहां शानदार खाने के साथ मेहमानों को परोसे गए सेब और नाशपातियां सचमुच वो इतनी लजीज थीं जो इससे पहले कभी किसी मेहमान ने नहीं खाई थीं सचमुच सेब और नाशपातियां बहुत लजीज हैं क्या ये तुम्हारे रियासत की है? तुम्हारा बागवान कौन है? ओह, मेरे पास कोई बागवान नहीं है। मैं बागवान की तलाश कर रहा हूँ। ये फल बेचने वाले जॉन से मगाई गई हैं हमारे यहां के बाजार से। उसने कहा ये फल वो खास तौर पर आज रात के लिए लाया है। खैर, फल बेचने वाला अपने फलों से अच्छी तरह वाकिफ है। लॉर्ड मैक्सवेल घर गया और उसने खुद को शर्मसार महसूस किया लॉर्डसन से कहो कि इसी वक्त आकर मुझसे मिले जी हुजूर लाज़म को सच मुझे इस बाग की बहे देने की बहानी करनी चाहिए आपने मुझे तलब किया है योर लॉर्डशिप खैर अभी-अभी हमने लॉर्ड कॉर्नवाल के घर पर बहुत ही लजीज सेब और नाशपतियां मैं यहाँ के बाजार में फल बेचने वाले के पास जाना चाहिए उसका भला सा नाम है जॉन या ऐसा ही कुछ और उससे पूछो कि वो फल कहाँ से लाया और फिर जो भी कोई काश्तकार हो उससे तालीम हासिल करो कि वो उन्हें इतना लजीज कैसे बनाता है जॉन को यहाँ के आ, बाजार के जॉन को खैर मैंने उसे सुबह ही फल ब मुझे अंदाजा नहीं था कि ये वही केटुगेटर था जिसके लिए आप गए हुए थे। तो वो सेब और नाशपातियाँ हमारे बाग से थे? या तुम इसे साबित कर सकते हो? ओह हाँ, ये रहा उसका बिल हुजूर। मैंने एक खास नुस्खा आजमाया था मिट्टी और खाद का ताकि फल बड़ा और रसिला हो सके। और मैंने उसके लिए ब... लासन पर पिछली मर्तबा जब आप यहां आए थे मैंने आपको इन्हें परोसा था और आपने कहा था वो बस ठीक-ठाक ही हैं बहुत हो गया अब हमें कुछ और फल ला कर दो और हम उनकी टोकरियों को अपने दोस्तों को भेजेंगे और उन्हें बताएंगे कि ये हमारे बाग से हैं हमारे बाप दादाओं की दुआओं से नवाजे गए अब जाओ लार्सन, तुम दिन रात बाग में मेहनत करते हो, तुम्हारी ही वजह से इस रियासत का बाग पूरे मुल्क में सबसे खूबसूरत है, और फिर भी वो कभी तुम्हारी तारीफ में एक लफ्ज भी नहीं कहते? आ, आ, आ, आ, आ, पैकिंग हो गई है, अब मैं जाकर नील कमलों को देख सकता हूँ। नील कमल? और इसकी बाबत फिक्र मत करो, जब त अगली صبح लॉर्ड वैक्सवेल के लिए एक बहुत ही अहम पैगाम आया बादशाह और शहजादी चाहते थे कि वो किसी अहम काम के लिए फौरन محل में हाजिर हों क्या बात है डियर बादशाह और शहजादी ने मुझे फौरन महल में طلب किया है यह है अल्बामा के मुताबिक तो मैं होगा चलो सामान बांध क्या यह मुनासिब नहीं होगा कि मैं के लिए कोई उसके लिए तोहफा ले जाने के लिए तुम्हारे पास वक्त होगा। शहजादी नायाब फूलों की कद्रदान है। लार्सन को यहां बुलाया जाए। तो लार्सन को कहा गया कि वो बाग से एक नायाब फूल लाए और उसने लॉर्ड मैक्सवेल को अपना नील कमल पेश किया। यकीन से कह सकते हो कि ये नायाब है? ओह हाँ बिल्कुल हुजूर। लार्सन, वो खरबूजे। खरबूजे? हाँ, शाही बावर्ची ने मुझे महल में कुछ खरबूजे भेजने को कहा था। पिछले साल शाही खानदान को हमारे खरबूजे बहुत पसंद आए थे। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? ओ, ये वो खत है जो सुबह शाही बावर्ची ने मुझे भेजा था, हुजूर। लेकिन तुम्हें सबसे पहले हमीज खाना � Uh, मैंने चखाया था हुजूर और आपने कहा था कि ये बस ठीक ठाक ही है पिछली गर्मियां शाही बागमान की फसल बरबाद हो गई थी इसलिए उसने मुझसे कुछ मांगे थे और उसने बावर्ची और शाही खानदान के आगे उन्हें पेश किया था अब मेरा दिमाग मत चकराओ तुम्हें अभी जाना चाहिए डियर बाय डियर खरबूजों को लॉर्ड मैक्सवेल ने शहजादी को फूल पेश किए और वो बहुत खुश हुई। उसने उन फूलों को एक कांच के फूलदान में लगाया, बिल्कुल कॉन्फ्रेंस टेबल के बीचों बीच। पर एक हसते से भरे दरबारी ने लॉर्ड मैक्सवेल से ये कहा, फूल जो तुमने राजकुमारी को दिया है, वो काफी आम सा है। ऐसा है क्या? लॉ मैं एक माली को जानता हूं जो लार्सन से कहीं बेहतर है। जो चुदरबारी ने कहा था उससे लॉर्ड मैक्सवेल बहुत नाराज हो गया। वो वापस अपनी हवेली में लौटा लार्सन की खबर लेने के लिए। जब वो हवेली में पहुंचा लार्सन बाग में था लेडी मैक्सवेल से कुफ्तगू करते हुए। लार्सन। बहरबानी करके मुझे य फिर बहुत सी चिड़ियां बाग में आएंगी उसे खाने के लिए और बाग उनकी चहचहाट की आवाज से भर जाएगा और उनके रंग-बिरंगे रंगों से बाग में जान आ जाएगी ओ दरख्त वहां हमेशा से मौजूद रहे हैं लारसन अरे यहां आने से पहले से तुम उन्हें हाथ नहीं लगाओगे लेकिन हुजूर मैंने सोचा اسے چلانے کے بارے میں فیصلہ کرنے کی تمہاری حمد کیسے ہوئی؟ مجھے معاف کیجئے حضور اب تم یہاں نہیں رہو گے ایک نیک درباری ہمیں ایک اور مالی بھیج رہا ہے اب تمہاری خدمت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے حضور تم نے مجھے ایک عام پھول دے دیا شہزادی کو دینے کے لیے اور اسے نایاب کہا اب مجھے ان سے معافی مانگنے کے لیے خط لکھنا پڑے گا لیکن حضور मैं ये दुबारा नहीं कहूंगा। अब जाओ। तो लार्सन को हवेली और वो खूबसूरत बाग छोड़ देने पड़े, जिसकी निगहबानी उसने इतने सालों से बड़ी मोहब्बत और लगन से की थी। इस दौरान लॉर्ड मैक्सवेल ने शहजादी को मुआफ़ी का ख़त लिखा। Your Highness. شہزادی صاحبہ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے آپ کو اطلاع کرتے ہوئے کہ وہ نیل کمل جو میں نے آپ کو پیش کیا تھا حال ہی میں جب میں محل میں آیا تھا وہ اتنا نایاب نہیں تھا جیسا کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ تھا میں اس بے علمی کے لیے معافی چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں گی اور آپ یہ جان لیں گی کہ آپ کے آگے حقیقت کو جھٹلانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا آپ کی خدمت میں لارڈ میکسویل لارڈ میکسویل میں یقیناً یہ جانتی ہوں کہ وہ پھول جو تم نے پیش کیا تھا وہ یقیناً ہی ایک نایاب پھول تھا یہ ہندوستان اور تبت میں عام بھی رہا ہو یہ ہماری دنیا کے اس حصے میں یقیناً نایاب ہے اور یہ سچ مچ کمال کی بات ہے کہ آپ کا باغوان لاسن اسے ہماری اس آب و ہوا میں اگانیمی کامیاب ہو سکا اس کے وہ تعریف کا حق ہے میں نے آپ کی ریاست کے مطابق اتنا سن رکھا ہے اور لاسن کی باغ کے بارے میں بھی کہ میں سچ مچ آ کر اسے دیکھنا چاہوں گی جیسا کی اس سال تو دیر ہو چکی ہے میرا منصوبہ ہے کہ میں اگلے سال اگلی گرمیوں میں آپ کی یہاں آؤں اگر کسی طرح آپ کو اس میں پریشانی نہ ہو آپ کی خدمت میں شہزادی فلورا شہزادی کے آنے کے لیے بڑی بڑی تیاریاں کی گئیں نئے بیج منگوائے گئے نئے پھول خریدے گئے ये सब उस नए बागबान के साथ क्योंकि लॉर्ड मैक्सवेल ने इसे कभी भी लारसन का बाग नहीं माना था ये हमेशा उनका और सिर्फ उनका ही था इस दौरान लारसन को लॉर्ड कॉर्नवाल के यहां पनाह मिल गई थी और वो अपना करिश्मा लॉर्ड कॉर्नवाल के बाग में दिखा रहा था एक साल गुजर गया दोबारा गर्मियां और मैक्सवेल शहजादी के आने का इंतजार कर रहे थे शहजादी उस छोटे कस्बे में पहुंची रुको गाड़ीवान रुको जो कि एक क्यारी जिससे चिड़िया खा सके सिमला हसन ने ही इसके मुताबिक सोचा होगा जरूर यही वो जगह होगी है ना शहजादी साहिबा मुझे यकीन है कि लॉर्ड मैक्सवेल की रियासत थोड़ा और, और रियासत होगी ये यकीनन पूरे मुल्क में सबसे खूबसूरत बाग होगा। ये सरूर उसने क्लासन की ही हाथों का करिश्मा है। लासन, क्या ये तुम हो? आ, हाँ। आह, मैं उस शहजादी फ्लोरा। शहजादी? मुझे माफ कीजिए महात्मा। मुझे अपने हाथ धोने चाहिए। ये यही दिखाता है कि तुम किस जुनून और लगन से अपना काम करते हो। क्या त जी हाँ, मैं इसी वक्त उन्हें लेकर आता हूँ। इस दौरान गाड़ीवान ने लॉर्ड मैक्सवेल को पैगाम पहुँचा दिया था कि शहजादी तशरीफ ला चुकी है। वो तेजी से लॉर्ड कॉनवल की रियासत में आए। शहजादी फ्लोरा, शहजादी जी, हमारी रियासत थोड़ा ऊपर पहाड़ पर जाकर है। ये बात है क्या? पर � फिर शहजादी को बताया गया कि कैसे लासन को निकाला गया था शहजादी को एक आम फूल पेश करने की वजह से। शहजादी फ्लोरा ने सुना। वो इतनी दानिश थी कि वो फौरन समझ गई। खुदगर्ज मैक्सवेल ने कभी भी लारसन की तारीफ नहीं की थी। उसके इस अजीम हुनर और बागवानी के मुतालिक उसकी लगन के लिए, उसन اور میں تمہیں ایک حویلی اور ایک باغ دوں گی جو پوری درد تمہارا ہوگا۔ جہاں جتنی باغبانی تم چاہو کر سکتے ہو، جس بھی طرح تم چاہو تم کر سکتے ہو۔ اور تمہیں شاہی خزانے سے پیسا دیا جائے گا اور وہ سب جو اسے دیکھیں گے وہ اسے لارسن کی جنت کہیں گے اور پورے ملک میں وہ اسی نام سے جانا جائے گا اور تم اس کے پورے حق ہو۔ آخر کار لارسن کو وہ تعریف ملی جس کا وہ حقدار دار تھا۔